शिवपुराण रुद्र सिता मुने इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे किस दुख का सुमन कैसे हो सकता है फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले देवर्षियों ने कहा जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है शिवपत्नी तुम्हें प्रणाम है चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है अम्बे तुम्हें आदिशक्ति हो तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करत्री बालिका शक्ति और संहार करने वाली हो देवेश तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा किंतु कुछ कहा नहीं तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया ऋषियों ने कहा देवी सभी संहार होना चाहता है अच्छा क्षमा करो क्षमा करो अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही है और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो शिवे अभिन्हें शांति प्रदान करो ब्रह्मा जी कहते हैं मुने सभी देवर्सिंह यो कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया तब ऋषियों से बोली देवी ने कहा ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनी मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता ब्रह्मा जी कहते हैं मुने पार्वती के जो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन दिया देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा ठीक है जिस प्रकार सारे त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट कर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए